जीवास में बहुत पहले की बातें बताते हैं अली की हिंदी विदूषक बहुत पहले की बात है एक बड़ी मछली तैर रही थी तभी उसके पास एक छोटी मछली आई बड़ी मछली इतनी भूखी थी कि वो छोटी मछली को पूरा का पूरा निकल गई कुछ समय बाद बड़ी मछली मरी और फिर डूबकर तालाब की तलटी में जा गिरी यह घटना 9 करोड़ वर्ष पहले घटी हमें यह कैसे पता चला क्योंकि वो मछली पत्थर में तब्दील हो गई जो पेड़ या प्राणी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं उन्हें हम जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। कहते हैं कोई पत्थर कितना पुराना है यह वैज्ञानिक बता सकते हैं इसलिए मछली का जीवाश्म कितना पुराना है वो आसानी से बता पाए इस तरह हमें पता चला कि वो मछली इतनी पुरानी थी पेड़ पौधे और प्राणी कैसे जीवाश्म बनते हैं ज्यादातर पेड़ और जानवर मरने के बाद जीवाश्म नहीं बनते मरने के बाद ज्यादातर पेड़ और जानवर सड़ते हैं सूखते हैं मुरझाते हैं और फिर हवा मिट्टी में मिल जाते हैं उनका कोई अवशेष बाकी नहीं रहता है बड़ी मछली के साथ भी यह हो सकता था हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि कभी वो जीवित थी भाग्यवश वो मछली एक जीवास बन गई या इस तरह हुआ मरने के बाद मछली तालाब की तलहटी की मिट्टी में दब गई धीरे धीरे करके मछली सड़ने लगी अंत में केवल उसकी हड्डियाँ ही बची बड़ी मछली ने जो छोटी मछली निकली थी उसकी भी हड्डियाँ बचीं मछली का कंकाल मिट्टी की गहराई में दफन हो गया और बिल्कुल सुरक्षित रहा यह बात हजारों साल पहले घटी मछली के ऊपर मिट्टी की और परतें धीरे धीरे परत बहुत मोटी हुई उसका वजन बहुत भारी हुआ। फिर एक लंबे अरसे के बाद पृथ्वी की सतह भी बदली जिस तालाब में मछली दबी थी वो सूख गया फिर सूखी मिट्टी पर पानी बरसा पानी को मिट्टी ने सोखा पानी में पत्थरों के खनिज घुले थे यह पानी धीरे धीरे रिश्ता हुआ मछली की हड्डियों तक पहुंचा पानी में मिले खनिज मछली की हड्डियों में बचे रहे बहुत समय बाद इन ने को में बदल दिया अब में बन गई। उसके आसपास की, मिट्टी, मिट्टी की हड्डियां या कछुए के खोल पत्थर में बदल जाते हैं जीवास में किसी पौधे या जीव का सिर्फ ठप्पा होते हैं करोड़ों साल पहले जंगल में एक फर्न वनस्पति उगती थी वो गिरने के बाद दलदल में धस गई धीरे धीरे फर्न सड़ गई उसकी आकृति का नक्शा मिट्टी में छप गया उसके पत्ते अपनी छाप छोड़ गए धीरे धीरे मिट्टी सख्त हुई जिस मिट्टी में पत्तों की छाप थी वो धीरे धीरे जीवास बनी आज उसे हम कोयला कहते हैं कोयले में बहुत से पौधों और जानवरों के जीवास मिलते हैं यह डायनासोर के पदचिन्ह का निशान है यह निशान 20 करोड़ साल पहले ताजी मिट्टी में बना था मिट्टी में बने डायनासोर के पद में ज्वालामुखी का लावा यानी पिघला पत्थर भर गया उस समय बाद पत्थर ठंडा और सख्त हुआ कुछ साल पहले जीवास्म खुजियों ने जब खुदाई की तो उन्हें डायनासोर के पंजे का छाप मिला सभी जीवाश्म पत्थरों में नहीं मिलते हैं कुछ जीवाश्म आर्कटिक के बर्फ आर्कटिक के बर्फीले मैदानों में भी मिलते हैं यह प्राचीन विशालकाय मैमथ एक प्रकार का हाथी ही था हजारों साल पहले वो बर्फ में जम गया था कुछ साल पहले बर्फीली जमीन की खुदाई में वो पाया गया उस समय वो जो घास खा रहा था वो भी उसके मुंह से मिली लाखों साल बाद भी मैमथ का मांस एकदम ताजा था और उसे खाया जा सकता था जिस व्यक्ति ने उस मास को चखा उसने कहा कि वो बहुत भूखा था वो बहुत सूखा था और बेस्वाद था एक गोद धीरे धीरे सख्त हुआ और उसमें उससे अंबर नाम का जीवाश्म बना मक्खी उस अंबर में बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रही अंबर में कई कीड़े और पौधे भी सुरक्षित मिले हैं फन पत्ती मकड़ी तिलचट्टा हमने मछली फर्न मक्की और डायनासोर के पच्चीनों से, से कई बातें सीखी हैं। जीवाश्म हमें अपने अतीत के बारे में बताते हैं जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि एक जमाने में जहां नदियां हैं वहां कभी कनी जंगल थे कुछ नदियों की तलाटी में पेड़ पेड़ों पौधों के जीवाश्म पाए गए हैं दुनिया के कुछ इलाके जो आज ठंडे हैं कभी गर्म थे ठंडे मुल्कों में गर्म इलाकों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के जीवाश्म मिले हैं जीवाश्म हमें उन अजीबों गरीब जीवों के बारे में बताते हैं जो पृथ्वी पर बहुत पहले रहते थे जीवाश्मों से ही हमें डायनासोर के बारे में पता चला डायनासोर की तमाम प्रजातियां होती हैं जैसे टेरानोडोंस और इतिसोरस वर्तमान में ऐसे कोई प्राणी जिंदा नहीं है वे सभी मर चुके हैं कुछ जीवाश्म अकस्मात मिल जाते हैं वैज्ञानिक और खोजी जीवाश्मों को बड़ी मेहनत से तलाशते हैं जीवास में वैज्ञानिक एक बड़ी मछली के जीवास को कैंसर अमेरिका में खोद रहे हैं अगर आप अपनी आंखें खोलकर गौर से देखेंगे तो आप भी कोई जीवाश्म जरूर खोज पाएंगे अगर आपको कोई पत्थर दिखे तो आप उसकी बहुत बारीकी से जांच परख करें क्या पता वो अतीत के किसी जीव या प्राणी का जीवाश्म हो आपको समुद्र के किनारे भी जीवाश्म मिल सकते हैं आपको जंगल या सड़क खुदाई के स्थान पर भी जीवाश्म मिल सकते हैं आपको मैदानों खेतों या किसी पहाड़ी की चोटी पर भी जीवाश्म मिल सकते हैं अगर आप शहर में रहते हो तो वहां भी आप जीवाश्म खोज सकते हैं कुछ इमारतों की दीवारों में पॉलिश किए गए चूना पत्थरों में भी आप जीवाश्म खोज सकते हैं क्या आप एक जीवाश्म बनाना चाहेंगे दस लाख साल पुराना नहीं पर एक मिनट पुराना जीवाश्म। गीली मिट्टी में अपने हाथ पर इस तरह ठप्पा बनाए कुछ मिट्टी ले उसकी मोटी तय को चपटा करें उस पर अपने पूरे हाथ को दबाए फिर अपने हाथ को हटाएं हाथ हटाने के बाद मिट्टी में आपके हाथ की आकृति बच जाएगी या आपके हाथ की छाप होगी आपका हाथ कैसा है छापो दिखाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे डायनासोर के पदचिन्ह से हमें उसके पांव के आकार के बारे में पता चला सूखने के बाद आप मिट्टी में बनी हाथ की छाप को किसी गड्ढे में दफना दें हो सकता है लाखों साल बाद कोई उसे खोज निकाले तब आपके हाथ की छाप बिल्कुल पत्थर जैसी कठोर होगी वो आपके हाथ का जीवास होगा वो आपके बारे में कुछ बताएगा तब लोगों को पृथ्वी पर लाखों साल पहले के जीवन के बारे में कुछ नया मालूम पड़ेगा जब कभी कोई नया जीवाश्म मिलता है तो उससे हमें अपनी पृथ्वी के अतीत के बारे में कुछ और ज्यादा मालूम होता है शायद एक दिन आपको भी कोई जीवाश्म मिले जो लाखों करोड़ों साल पुराना हो तब आप एक नई खोज करेंगे जिसके बारे में आज कोई जानता भी नहीं होगा अलीकी के बारे में अलीकी एक चित्रकार है और बच्चों की किताबें लिखती हैं उन्हें बागवानी और यात्रा करने का बहुत शौक है एक साल गर्मियों में अलीकी और उनके पति फ्रांच ब्रांड एनबर्ग अपने बच्चों जैसन और अलेक्सा के साथ ग्रेस गए वहां पर एक धूल भरी सड़क पर जेसन को एक डायनासोर का जीवाश्म मिला अलीकी की, की जीवाश्मों में पहले से ही रुचि थी पर जेसन की खोज के बाद उन्होंने इस विषय पर एक बच्चों की किताब लिखने का इरादा बनाया अली फिलाडेल्फिया अमेरिका में पली बढ़ी और वहीं पर फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने डिग्री हासिल की बच्चों की किताबें लिखने और चित्र बनाने से पहले उन्होंने कला के कई क्षेत्रों में काम किया था